पुस्तक बन कर अपुत्र कैसे बनेगा विग्रह किस सूत्र से समास होगा समास क्या है सो अपुत्र क्या विग्रह मालूम है विग्रह भी मालूम नहीं विग्रह लेकर देखो जितने मालूम है विग्रह मालूम है ना नहीं सही हो जाएगी ये जरूरत तो नहीं तो के पहले अल होता है विद्यमान स्त्यर्थ है ना ये अलो तरीका है समाज की सदस्य होता है नये स्त्यथा नाम उत्तर पद लग नये अस्त्यथा नाम कहो बाच्य क्या कान है बहुबरी वाच्य क्या बहुबरी रहता है बहुबरी समाज से नये अस्त्यथा और उत्तरपद उत्तर पद क्या लोप है उत्तर पद कौन ही पूर्व खंड के उत्तर विद्यमान लोप नहीं होगा तो अब विद्यान होगा चित्र क्या विग्रह है चित्रा गव क्या गव चित्रा आगे क्या बोलते गवा क्या बोलते ठीक बोलना चित्रा क्या आगे क्या बोलते हो से चित्रा के आगे क्या बोलते हो पहले बोला था पहले क्या बोला था अभी क्या बोलते पता नहीं चलता है पहले बोला था क्या क्या बोला था गव हाँ तो ही ना गवैसे चित्रा गवैसे चित्रा गवैसे ये तो हम कुछ ना गवैसे चित्र क्या बिग्रह चित्रा गौर से आलोक विगेह कैसे होगा चित्र जस गोज गोजा चित्रा चित्र कैसे होगा चित्रा गौर ऐसे कहें तो क्या विग्रह करेंगे तो हाँ चित्रा गुशु गोसु सु जस नहीं जस हो तो विग्रह क्या कहेंगे हाँ गाबू ऐसे गु कहाँ से आ गया ऊपर से जन कौन है उपसन यहाँ कौन है दोनों मिलकर के ऊपर जन दोनों मिलकर के ना? नहीं कैसे प्रसन्न वहाँ गौ अच्छा गौ शब्द है गौ शब्द है, है उपरसर्जन जरूरत नहीं। नहीं? नहीं नहीं तो फिर गौ शब्द गौ शब्द का जो पोलिंग में बनाया था वहाँ भी रसोई जाना चाहिए जहाँ गौ मिला रस हो जाए उपरसर्जन की जरूरत नहीं स्त्रीवासी को गो शब्द गो बनता है त्रिलिंग में गो शब्द रूप बनाएंगे तो गौ गाय आ, आ रही है तो क्या बने गुरु आगे से थी रस हो जाए कहाँ विधान यहाँ कैसे विधा नहीं वहाँ क्यों नहीं है यहाँ के विधान है ये सूत्र वहाँ क्यों नहीं लगेगा ऊपर सज्जन होने पर ही लगता है खाली गौ शब्द का नहीं ऊपर सज्जन है शब्द का हो जाए नहीं होता है ऐसा हो जाएगा तो गो तो का जहां पर हुआ वहां भी रस हो जाएगा। चित्रा में चित्र कैसे हुआ चित्रा आकार कहा गया कहाँ गया आकार चित्रा? सूत्र तो याद ही रहता है घंटा तो क्या है न क्या सूत्र रूपपत भारी हिग्रह किसी माना तो हाँ ये मामूर भारी हाँ विग्रह बामू बामू बाम है माम ये है वो है ना आए है क्या ऊह बामू कार बामू बामरु नहीं क्या बोलेंगे बामूरु भारिया यहाँ क्यों दिया है बामुरु भारिया क्या हुआ तुम्बत तो नहीं हुआ और भारिया तो भार्य कैसे बने गया तो तो क्या सूत्रो तो तो हम्म यहां तो हो गया था ये नहीं होता ना अपूरणी प्रमाण्यु हो तो तो तो कितने पद है पहला पद क्या है दूसरा पद क्या तीसरा आप अलग प्रमाणु अब अलघे पूराणी प्रमाु पूयन यीलिंग तदंता प्रमाण्यंता बहुव्रीहर पुरोनार्थ पूरा यिंगम कोई स्त्रीलिंग शब्द हो पूरा प्रत्यायत हो तदंतात वो में जिसका हो संपूर्ण से प्र प्राणी अंताच प्रमाणी अंत में हो तो अप हो जाएगा कल्याणी पंचमी या सात्रीण कल्याणी पंचमी पंचमी है शब्द पंचा से पंचानाम पूराण पंचमी शब्द कोई बना देगा तभी तो पढ़ाएगा पंचमी पंचम कैसे बनेगा पंचान पूर्णम पंचमम कैसे बनेगा मालूम नहीं इस लाइन में कोई है लघु हो गई इस तरह वाले कोई पंचम कैसे बनेगा मालूम नहीं देवेंद्र जी पंचम, नहीं, सिद्धेश्वर का मालूम नहीं पंचम आपको बताना इसमें और कौन मालूम है किसको निकला निखला नहीं, चतुर्थ मालूम है तूर्य मालूम नहीं पंचम कोई बना सकता है नहीं कोई नहीं क्या लघु कम तो हो गई ना तो आ चक्कर लगाकर आओ उसे दो चार में ना फिर आ जाएगा बीच बीच में थोड़ा चक्कर लगाना पड़ता है ना नहीं हाँ बताओ पंचम नहीं नहीं बिगड़ा पहले बताओ पंचानव रुको रुको पंचान हम्म पंचम हाँ ज्या नहीं ये तत्वधीत बनेगा बने गया पंचान पंचम पंचम पंचान तस्य तस्य पुराने डट पड़ा है तस्य पुराने डट आगे सूत्र क्या लिया क्या ऐसा बोलो जैसे कोई सुन ले एक बार तीन बार पूछेंगे तो भी विनात जैसे चित्रा गए बोलो ठीक करके जोर से बोले बोलो ऐसे बोले फिर क्या गलती इसमें गलती क्या बता स तो कोई हाँ हा, नंता दिसर गए ना बिसर गए बिसर गए कितने कितने में गए गए हाँ क्या सत्ता में आरूम देखो पुस्तक देख रहे बोलो दलनते है ना द में अः तो कौन बोलेगा असंख्या देर निकलेगा नानता दसंख्या देर नहीं क्या बोलना है नानता दसंख्या देर नामता क्या बोलो माट किसका माटो होता है डॉट का मोट होगा डॉट डॉट का क्या होता है और उसके पहले आ जाएगा म पहले क्या था प्रतिपति का पंचन फिर क्या होगा हम्म हाँ पंचन के नाव कहाँ जाएगा नौ लोग प्रतिपदी हो जाएगा हाँ डॉट प्रति होता है ना ड प्रतिबंध से क्या सूत्र ले गया ठे हाँ ले गया में ये सर्वनाम स्थान है क्या सूत्र पद संसंज्ञा करने के लिए शादी शोषण स्थान है हाँ पद संसंख्या नाबंध हो जाएगा माँ बीच में आ गया नस्ते तो नहीं लगेगा पंचम हो गया पंचमी कैसे बनेगा पंचम तो हो गया पंचमी बनाने के लिए हाँ क्या सूत्र मालूम नहीं पूरा दधन से दध न दघन दधन टी ढाण द्वैसे दधन या दघ्न हाँ ट्री ढाण द्वैसे दधन अ हो जाता है पंचमी कल्याणी पंचमी या साराम रात्रि राम लौक्य विक्रह अल्लाह की अलग कैसे होगा नहीं हैं? पुरानी ये कल्याण एक है बहुत है। कल्याणी पंचमी एक होने या दुजन है है। पंचमी का नित्य बहुत होता है पंचमी शब्द सवदा, पंचम शब्द और पंच शब्द सामने पंचम एक होता है दो होता है बहुत होते तो फिर बहुचन क्यों होगा कल्याणी सु पंचमी सु समास की सूत्र से करना अपूरणीय सूत्र से नहीं? कोई सूत्र है समास का नहीं करके मन पदार्थ हैं प्रत्येक क्या होगा समासांत अप उसके बाद सुपथा तुलप हो जाएगा कल्याणी पंचम पंचमा पंचमी हो गया कल्याणी पंचम हो जाएगा उसे अजाध्यत तो स्टाप हो जाता है कल्याणी पंचमा में गोश्री रूप से हस हो जाएगा पंचम बन जाएगा यानी हसो नहीं पंचमा टाप होने के पहले पंचमी में हाँ आप अब हाँ अप्रत्यय नश्लोप हो अप्रत्यय होने से ही पंचमी यश जलोप हो गया पंचम बन गया फिर टाप हो जाएगा कल्याणी पंचमा यहाँ कल्याणी में जो कल्याणी शब्द ये स्त्रीलिंग शब्द है हाँ इसके पुंब तो होना चाहिए भाषित तो पुंस्क कल्याण वाला कल्याण वाला पुरुष हो कल्याण गुण वाला स्त्री हो भाषित्वपुंस्क तो है और ऊँग भी नहीं है आगे स्त्रीलिंग शब्द पर में है समनाधिकरण में है। तो यहाँ होना चाहिए पुंबत होना चाहिए कल्याणी के पुंबत होना चाहिए क्यों नहीं किया गया हाँ पुरानी पुरानी नहीं होना चाहिए अपूरणी प्रियादिशु पुरानी प्रत्यांत पुराण प्रत्यांत शब्द है पंचमी पुरानी प्रियादिशु न अपूराणी प्रियादिशु नहीं हुआ पुंबत नहीं हुआ नहीं तो कल्याणी को कल्याण हो जाता था स्त्री प्रमाणी ये लौकिक विग्रह है अलौकिक विग्रह कैसे होगा स्त्री सु प्रमाणी सु किस सूत्र समास होगा हाँ समास होने के बाद तो कोई है करने के लिए अब पुरानी प्रमाण्यु हो अब अ हो जाएगा सुप प्रातिपद संघ है किस सूत्र से उसके बाद क्या सूत्र लग गया अभी क्या रहा स्त्री प्रमाणी अब अभी क्या सोतला गया यश क्या बनेगा स्त्री प्रमाण अब स्त्री शब्द को पुंबद होना चाहिए प्रमाण हो जाएगा स्त्री प्रमाण यश्य स्त्री शब्द तो भाषित तो ही नहीं इसमें क्या वो हाँ। उसके स्त्रीहा पुंबद के लिए उदाहरण नहीं है हाँ। उसके आगे आएगा ये इसके लिए दिया किसलिए दिया अप्रत्यय होता है उसको दिखा लेने के लिए अप्रत्यय दिखाने के लिए स्त्री प्रमाण से स्त्री प्रमाण अप्रियादिशु किम अप्रियादिशु दिया न पुराणि अपराणिम प्रियादिशु प्रियादि तो नहीं होगा तो यहाँ जो स्त्री प्रमान प्रमाण शब्द में प्रमाणिक प्रमाण प्रमाणीय यहाँ प्रमाण होने के लिए अपह होने के जसित लुभ हो गया यहाँ स्त्री प्रमाण में स्त्रियवत भाषित पुंस के सूत्र प्राप्त नहीं क्यों भाषित्य पुं शब्द को पुलिंग नहीं ये दिया किसलिए अपूरणी प्रमाणी सूत्र आया ये सूत्र किसलिए बीच में आया कल्याणी पंचम कल्याणी पंचमा शब्द बनाना रात्र उसके लिए आया अप्रत्यांत पूर्ण प्रत्यांत होने से उसमें प्रमाणी होने से भी होता है उसको देखा दिया अप्रिया के कल्याणी प्रिया यश्य कल्याणी प्रिया यश्य तो कल्याणी सु प्रियासु सु समाज के सूत्र से होगा अन्य कमरे उसके बाद कल्याणी प्रिया उसके बाद अप्रत्यय हो जाएगा अपूरणी प्रमाणी हो नहीं उसे पुराण प्रत्याध नहीं प्रमाणी भी नहीं तो कल्याणी सुप्रिया सुपथा तुलोप हो गया फिर प्रिया के कु प्रिय कैसे होगा गोस्त्र प्रसन्न से कल्याणी है इस शब्द का कल्याणी को जिस प्रकार वहाँ यह होना चाहिए स्त्रिया पोंबत होना चाहिए उम प्रत्यय नहीं है स्त्रियों को प्रिया शब्द है क्यों नहीं होगा प्रिया शब्द हो तो नहीं होगा अपराणी प्रिया दिशु तो कल्याणी को पोंगवत किस उदूद होगा नहीं होगा कल्याणी प्रिय हो कल्याणी प्रिय पुरुष है स्त्री है मालूम है पुरुष पु कल्याणी प्रिया पुरुष कल्याणी प्रिया यश स्त्री प्रमाण हाँ पुरुष है स्त्री पुरुष है बहुव्रीहो शक्तियुण हो स्वांगात सच बहुवी समाज में शक्ति शब्द हो अक्षय शब्द हो स्वांगवाचक शब्द हो तो सच प्रति होता है स्वांग के श्लोक इसमें आता है इसमें नहीं है अब मूर्तिमत स्वांगम इसमें है किसमें इसमें इस पुस्तक में अभिकारजम अतस्थम तत्र दृष्ट तेना चे तत् तथा तथा तथा हेरे किस्में शब्द से होता है स्वांगवाच्य शक्ता बहुग्रहेश कांगवाचक शब्द शक्ति रक्षी अंत में होते तो इसे बहुविशिष्ट सच होता है समाशांत दीर्घ शक्त है दीर्घे शक्ति यीर्घ औति ये विग्रह होगा दीर्घे नपुंसक शक्ति शक्ति नी शक्ति बनता है दीर्घे शक्ति नीय समाज किस सूत्र से होगा अनेक मन पदार्थे दीर्घ औ शक्ति ओ बहुग्रह शक्तक्षण स्वतः सच सच प्रत्युज सच का सकार कहाँ जाएगा इज्ञा सप्रत्य सकार हंतम क्या प्रत्यय का रहेगा अ सुपा तुलोप होने के बाद क्या रहेगा दीर्घ शक्ति अग्रे अः यह सही चलोपकरण से क्या मानेगा दीर्घ सक्त यहाँ क्या है हाँ हो गया दीर्घ सक्त दीर्घ शक्ति नी य सदीर्घ शक्ति होता है जांग हड्डी शक्ति हाँ जांग दीर्घ शक्ति नी य अच्छा एक हो गया शक्ति के लिए अक्षी के लिए जलजे इव अक्षिणी यश जल जक्षिणी जल ज सदय कमला सादृश्य में रक्षणा जल ज औ अक्षि ओ बहुवृषमा समास हो जाएगा सच प्रत्यु हो जाएगा सच प्रत्यु होने के बाद चलोप हो जाएगा ए, सुपधात लोप होने के बाद यश्य चलोप हो जाएगा क्या बनेगा जल जाक्ष अकारांत होने के बाद सिद्ध गौरादिभ्य सेंगी से हो जाएगा प्रिय चलोप होकर यहाँ सत्प्रत्य हुआ अच्छी है सांगात कि दीर्घशक्ति शकटम दीर्घे शक्ति सकट का दो दंडा दन, दंड है बड़ा बड़ा लंबा लंबा तो दीर्घ औ शक्ति औ समास हुआ किंतु ओ सां, सांग नहीं है अद्रवम मूर्तिमत सांगम दिया है टिप्पणी में है तो देख लो अद्रव मतलब द्रव नहीं रक्त आदि द्रव है उसको सांग संज्ञा नहीं होती मूर्तिमत सांग है बुद्धि आदि का सांग संज्ञा नहीं होगी अध्रव मूर्तिमत स्वांगम प्राणी स्तंभ प्राणी में स्थित हो ये जो सकट का शक्ति है प्राणीस्तम उनसे सांग नहीं हुआ और प्राणीस्तम अविकारजम विकार से कहीं पोड़ा निकला सोतो निकला उसको सांग संज्ञा नहीं होगी अविकारजम अद्रभम मूर्तिमत सांगम प्राणीस्थम अभिकाजम अतस्थम तत्दृष्टमच वहाँ नहीं है बाल गिरा है रास्ता में सांगस प्राणी में स्थित था दिखा गया अभी प्राणी में नहीं तो भी वो बाल को स्वांग बाल की स्वांग संज्ञा हो जाएगी अतस्थम तत्वृष्टम चे न चेत तत, तत्तम उससे यदि मूर्ति कोई बनाया मूर्ति में उसी प्रकार मनुष्य में जिस प्रकार ऐसी मूर्ति बनाया तो वहाँ भी सांगो हो जाता है तेना चेत तत् उसी से यदि सांग मनुष्य इसमें उदाहरण इसमें है किसी में दे ते न तथा उत्तम उदाहरण दिया सिद्धांत में आता है और तो किसी मूर्ति आदि में बनाते हैं मूर्ति में मनुष्य के आकार बनाते तो उसके मूर्ति में जैसे कान आदि नाक आदि बनाते स्तन आदि बनाते हैं तेना चेत तथा युत तो मुस्के सामान बनाते तो हमें भी हो जाता है मूर्ति में प्राणी स्थ नहीं होने पर भी तथा युतम तो मुस्के सामान यदि है तो ऐसे भी प्रयोग हो जाता है तो यह स्वांग क्या हुआ प्राणी स्थ होने से अक्षी शक्ति स्वांग है और शकट का जो शक्ति है स्वांग नहीं सांग नहीं होने से सच नहीं हुआ सच नहीं उनसे दीर्घ शक्ति सकटम बना नपुंसक उनसे सम नपुंस का लुक हो गया स्थूलाक्षा वेणुयष्टि स्थूलानी अक्षिणी यस्य वेणुयष्टि बांस की लाठी है ग्रंथि गांठ गांठ में अक्षी जैसे होता है बड़े बड़े अक्षि किसी में छोटा है किसी में बड़ा होता है स्थूलानी अक्षिणी यस्य स्थूल जस अक्षि जस अनेक पदार्थ समास हो गया अब यहाँ होना चाहिए बहुब्रूह शक्तियुणों सांगा तो सच सच प्रति होना चाहिए किंतु यहाँ सांगा नहीं लाथी, लाथी है लाठी लाठी है प्राणी नहीं प्राणी स्तम्भ अविकारजम ये जो अक्षी शब्द मनुष्य में है तो सांग है और लाठी में भेणुय्ठि में जो अक्षी है वो सांग नहीं उनसे सच नहीं।, नहीं हुआ सतुपुद धातुल हो गया उसके बाद हो गया हाँ एक सूत्र पहले आया था इसमें अक्षणो दर्शनाध आगे आएगा अक्षणों और दर्शनाद दर्शन है दृश्य त्यन दर्शन चक्षु है अदर्शन है जो दर्शनवाचक शब्द नहीं है अक्षय शब्द उससे आगे हो जाएगा अक्ष प्रत्यय यहाँ जो वेणु तो अष्टि में अक्षय शब्द है उसके द्वारा कौन देखता है देखता कोई दर्शनवाचक है अदर्शन से अ हो गया सुपधा तो लोप हो जाएगा बन जाएगा स्थूलाक्षि शब्द स्त्रीलिंग है इसे अजाध्य स्टाप हो जाएगा स्थूलाक्ष वेणु यष्टि यहाँ किस वेद स्थूलाक्ष शब्द सांगवाचक नहीं होने से सच शब्द समासांत नहीं हुआ तो यहाँ क्या समास हुआ अच्छ किस सूत्र से अक्षण दर्शनार्थ आगे आएगा दि त्रिभ्याम स आभ्याम मूर्धन सह स्याद बहुब्रीह आभ्याम क्या थे द्वि और शब्द से ही मूर्धन मूर्धन षष्टन मूर्धन शब्द को स हो जाएगा बहुब्री समास में दो यस्य। दो यस्य द्व मूर्धानुय से द्वि ओ मूर्धन औ समास होगा आने का मान्य पदार्थी द्वि औ मुर्दन ओ समाज किस सूत्र से होगा लौक विग्रह क्या होगा हैं लौकी विग्रह दी औू लौकी विग्रह इसका बनेगा या नहीं बनेगा लौकी विग्रह बनेगा इसका क्या बनेगा दि है? क्या है यस आओ या जैसा दो मुर्दन जैसे दो हाँ मुर्दन मुर्दनों कहाँ का रूप है मुर्दनों कहाँ का रूप है कहाँ का रूप बोलना व्याकरण पूरा होने का तो शब्द बोलते समझना ना कहाँ का रूप है बोलते हैं कहा का रूप बना है तो प्रातिविधी क्या है मूर्धन का, का, का क्या अनेगा मूर्धनऊ राजन का द्वितिया में क्या मानता है क्या मनता है राजा नऊ ऐसा बोलो स्पष्ट करके राजा नऊ मूर्धन का क्या बनेगा मूर्धन दो मुदान से अलौकिक वगैरह कैसे होगा देखना पड़ता है दि ओ मूर्धन ओ समास सत्र से होगा ये सत्र लग जा दुई त्रिभ्याम समूर्धन अच्छा मूर्धन में नहीं पंचमी तो दी त्रिभ्याम मूर्धन सेपरे स हो जाएगा समासंत तो। मूर्धन को होने से मूर्धन के आगे सकारदी से टीलोप हो जाएगा दुई मूर्ध बनिगा दुईमूर्ध स्वादि सुवादि उदि उत्पत्तिमूर्ध त्रिमूर्ध में लौक्य विग्रह बनेगा कैसे बनेगा बोलो मूर्धानव मूर्ध नौ मूर्ध मूर्धानौ मूर्धान तय मूर्धान ये अलौक्य विग्रह कोई बोल सकते हो त्रि जस आगे मुर्धन जस समास से होगा कोई समास होने वाला है सूत्र क्या सूत्र द्वितीव्याम समूर्धन मूर्धन से आगे सौ नस्त द्वितीय टीलो ते पहुँचेगा त्रिमूर्ध त्रिमूर्ध सुएगा सुवा, त्रिमूर्ध इसके आयोचन रूप बनेगा हाँ यस्य एक, एक, एक, एक, दो तीन सिरे वाला दो सीरे वाला कोई सर्प होता है दो सिरे वाला और तीन सिरे वाला कौन है त्रि सिरा कोई। अंतर बहिर्भ्याम च लोमना लोमन शब्द से आगे अप हो जा बहुब्री समात अंतर बहिर्भ्याम अंतर, अंतर शब्द से पर बही शब्द से पर लोमन हो तो अःभ्याम लोमनो अप्री हो अंतर अंतर्लोमानीय बहिर्लोमानीय से अलौकिक विग्रह अलौकिक अंतर लोमन जस लोमानी लोमन सदन कार अंत्य अंतर, अंतर लोमन जस लोमन जस हो जाएगा अनेक मण्य पदार्थ समास हो जाएगा आगे अंतर्वहिभ्याम च लोमन अप हो जाएगा अप का रहेगा अः सुपोधा तो लोपन के बाद लोमन अगर आ नस्त देते से ट्रिलोप हो जाए भ संज्ञा कैसे बनेगा अंतर अंतरलोम बहिरलोम भी इस प्रकार बहिर्ोमान यश्य समास हो जाएगा टिलोप नस्त देते बहिर लोम हो गया अंतर्लोम बहिरलोम पहले जो सूत सुम के आगे क्या था जरते हैं वो कहाँ गया सुप धातु प्राधिपति ये धातु है प्रातिपति के कौन प्रापी के खाली व लोम नहीं अंतोमन प्रतिपदी का नहीं नहीं ठीक नहीं बात कौन प्रतिपदी के अंतर्लोमन जसी सामिल कर प्राप्ति क्याभ्य हस्त्यादिभ्य हस्त्यादि हस्तर्जिताद उपम्स पादशब्दोप सैदुव्रीह पादोप लोप रूप साम हस्तर्जिता हस्तियादी से नहीं होगा उपमान से पर पादशब्द का लोप हो जाएगा व्याघ्र से पाद अस् व्याघ्रस्व पादुश सप्तमी उपहनपूर्व बहुब्रीवाच्य वाच्य उत्तरपाइल आय इसमें बहुब्री कर्सते अने पदार्थ पाद से so, तो एक आयन भाति का सप्तमी उपवासपूर्वस्थुवाच नहीं हैं क्यों इसमें आय न कंठे अच्छा इसमें नहीं है हाँ हाँ में अच्छा बहुबरी कर दे हम, सप्तम उपमान पूर्व से बहुबरी वाच्य वाच उत्तरपदुर उपमान पूर्व से व्याघ्र पादु यश्य व्याघ्र से वो अन्य पदार्थ करेंगे तो क्या होगा व्याघ्र पादो यश्य व्याघ्र पादयश्य व्याघ्र शब्द का अर्थ करना पड़ेगा व्याघ्र का पाद ऐसा करना पड़ेगा पूरा इस लक्षण है इसकी अपेक्षा ऐसा है ये करना है सप्तमी उपमान पूर्वपद से बहुव्रीवाच्य वाच्य उत्तरपद लोग ये सब उपमान पूर्वपद है व्याघ्र से युव पाद हुयश्य लवके विग्रह व्याघ्र के जैसे पाद जिसका व्याघ्र के जैसे मतलब क्या है व्याघ्र के मुख्य के, के जैसे या व्याघ्र के पुज्य के जैसे व्याघ्र के चमा के जैसे व्याघ्र के पाद तो व्याघ्र से का अर्थ व्याघ्र पाद इव पादु यश व्याघ्र से व पादु पाद का अर्थ व्याघ्र के पाद के समान जिसका पाद यदि कहेंगे व्याघ्र का पाद है जिसका पाद व्याघ्र का पाद किसका पाद होगा बताओ व्याघ्र का पाद किसके पाद नहीं होगा व्याघ्र का होगा व्याघ्र का पाद है पाद जिसका व्याघ्र का बात तो व्याघ्र क्या ही होगा इसे इसके सादृश्य में लक्षण करें कि व्याघ्र पाद सदृश पादयस्य कालो झ्रस्व दीर्घ प्रथम ईसा होता है उ कालो ह्रस्वदीर्घ प्रथम उ कालो कैसे बना पहले उच्च चर करके वह वह कहाँ का रूपये सटी प्रथमा किसका प्रथम भोजन बहु बनिया वो रस्व दीर्घ है दीर्घ का रसो का दीर्घ एक किसका है का, किसका है रस्सो कहाँ से आएगा ऊ तीन ही आकस्मण दीर्घ हो गया ऊ हो गया दीर्घ वो अगर है जस वकैसे हो जाएगा रसा सुकून हो जाएगा संघ कर घेरे गिर से गुण हो जाएगा <laughs> क्या है एकोणु हो जाएगा वह उच्च उच्च उच्च उच्च अकस्मण दीर्घ हो गया उ दीर्घ है अगे अश कर वत्स बनिया वह वाम काल ऐ काल से ध्यान वाम क्या है कहाँ कर रुपये किसका सठी हो जाना उ का ऊ का ऊ अग्रे आम यणु कर दो वाम तीन प्रकार ऊ के काल ईव काल ऐसे तीन प्रकार ऊ का उच्चारण काल के समान काल जिस वर्ण का हो तीन प्रकार ऊ का उच्चारण करेंगे ऊ ऊ ऊ ये तीन प्रकार उच्चारण के काल के समान इसी वर्ण तीन है उसका उच्चारण काल उच्चारण काल के समान काल जिस स्वर वर्ण का वो स्वर वर्ण कौन होगा कोई वर्ण अ ई कोई हो उ ऊ कहने पर, पर बोलते समय जैसे उच्चारण करते जितने समय लगता है इतने समय काल हो जिसका इसमें वाम काल ईव काल वैसे हो उ, उ, उ, उ तीन बनने के काल के समान उच्चारण काल हो जिस सरव्य का वो हो गया उ काल ओ रसोदी के पुर्त होता है अ ई कोई भी होता है इसी प्रकार यहाँ क्या है व्याघ्रश इव पादु यघ्रस् पाद पाद पादो व्याघ्र पादो व्याघ्र पादो इव पादु पादो इव पादु ये समास होगा सप्तमी उपाय पूर्व से बहुग्रह से वाद उत्तर पद पाद का लोप हो जाएगा इससे नयेता न हुआ और वो अनेक अमन्य पदार्थ से भी कर सकते हैं किन्तु उसका क्या करना पड़ेगा व्याघ्र शव पाद विग्रह दे दिया तो व्याघ्र शब्द क्या था अर्थ प्राद के सदृश व्याघ्र शब्द का अर्थ प्राद सदृश करेंगे वहाँ भी कहते वह कालु यश्य काल वह काल में मतलब तो तीन प्रकार ऊ है जिसका काल ऊ कैसे काल होगा ऐसा समाज होता है ऊ काल का एक तो बता दिया वाम काल व कालु और एक प्रकार विग्रह वह कालो वह मत तीन प्रकार ऊ है कालू जिसका ऊ तीन प्रकार काल कैसे होगा तू का अर्थ करना ऊ के उच्चारण काल ऊ का अर्थ क्या करना पड़ेगा तीन प्रकार ऊ के उच्चारण काल तीन प्रकार ऊ के उच्चारण काल काल जिसका ओ तीन प्रकार ऊ के उच्चारण काल किसका काल होगा उसी का ही होगा तीन प्रकार ऊ के उच्चारण काल काल उसी का ही होगा इसे सदृश रक्षण करना पड़ेगा तीन प्रकार ऊ के उच्चारण काल सदृश काल जिस जिसवर्ण का ओ व ऊ काल अनिकम्य पदार्थ भी कर सकते हैं यहाँ भी अनिकमण्य पदार्थ करेंगे तो क्या होगा व्याघ्रो पादु अब और व्याघ्र क्या थे व्याघ्र पाद सदृश व्याघ्र शब्द का अर्थ व्याघ्रपाद सदृश पादु ऐसा करेंगे तो अनिकमय्य पदार्थ हो जाए नहीं तो सप्तमी उपहान पूर्व से बहुवाच्य वाच उत्तर पद्र हो जाएगा पाद से लोप हस्त पाद के अलंत्य से अकाप हो जाएगा सुपधातु लोपे ही व्याघ्रपाद दकारांत ही व्याघ्रपाद हस्त्यादि व किम हस्ति न पादुयश्य यहाँ क्या है पाद लोप से समाशांतर नहीं हुआ हस्त्यादि आदि में हस्ती हस्तिपाद यहाँ लोप नहीं हुआ कुशलपाद कुशल से ही व कुशल बनाते धान रखने के लिए बड़े बड़े मोटा मोटा इसका पाद हो कुशलश व पादुष्य कुशल पादो यश्य में क्या करेंगे अनेक मन्य पदार्थ करेंगे तो कुशल के समान कुशल के पाद के समान पादे जिसका और नहीं तो सप्तमी उपमान पद करें तो हस्ति न इव पादु यश्य हस्ति पाद इव पादु यश्य ऐसा विग्रह होगा हस्ति पाद इव पादु यश्य हस्ति पाद औ पाद औ सप्तमी उपन पूर्व से बहुग्रह उत्तरपद वहाँ से का पाद लोप हो जाएगा अस्थिपाद रह गया कारण तक तो। यहाँ लोप समास तो नहीं हुआ ओमतावसा ने